महाभारत कर्ण पर्व एक चुवार्याय राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाकर उसे श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उनकी शरण में जाने की सलाह देना संजय उवाच मारिशाधिरथे श्रुवा वाचो युद्धाभिन शल्यो प्रवेद पुनः इदं निदर्शनमचह संजय कहते हैं मान्य नरेश युद्ध का अभिनंदन करने वाले अधिरत पुत्र कर्ण की पूर्वोक्त बात सुनकर फिर शल्य ने उससे यह युक्त बात कही जाह यभिता स्वयं धर्मपरायण सोचपुत्र मैं युद्ध में पीठ न दिखाने वाले यज्ञ यज्ञपरायण मूर्धाभिषिक्त नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं भी धर्म में तत्पर रहता हूँ यथव्य नम तथा लक्ष्य तथाध्यम प्रमाद्यंतम चिकित्सितया किंतु वृथभ स्वरूप कर्ण जैसे कोई मदिरा से मतवाला हो गया हो उसी प्रकार तुम भी उन्मत्त दिखाई दे रहे हो अतः में ऐसे श्रोहित होने के नाते तुम जैसे प्रमत की आ चिकित्सा करूँगा इमा काम का कर्ण प्रोचमा नाम निबोध में श्रुवा यथे तम कुरिया स्व नि कुल पानसन ओ नीचकुलांगार कर्ण मेरे द्वारा बताए जाने वाले कौमे के इस दृष्टान्त को सुनो और सुनकर जैसी इच्छा हो वैसा करो हम आत्म किंचिद किलवर्ण संस्परे ये न तो महाबाहो अंतमीक्षस नाग सं महाबाहुकर्ण मुझे अपना कोई ऐसा अपराध नहीं याद आता है जिसके कारण तुम तो मुझे निरपराध को भी मार डालने की इच्छा रखते हो अवश्यम तो मैवाच्यम बुद्ध्यता तो मैं राजा दुर्योधन का हितैषी हूँ और विशेषतः रथ पर सारथी बनकर बैठा हूँ इसलिए तुम्हारे हित हित हिताहित को जानते हुए मेरा आवश्यक कर्तव्य है कि तुम तुम्हें वह सब बता दूँ सम च विषम च बलाबल श्रम खेदस् सतत भयाना रिना आयुध पिज्ञानमृत च मृगपक्षिण भारस्प्यति सल्या प्रतिक्रिया अस्गस्त युद्धम च निमित्ता चर्वेत जेयम रथ सकुटुबि अत स्वाम कथ निदर्शन मदंबतुनः और विषम अवस्था रथ की प्रबलता और निर्बलता रथी के साथ ही घोड़ों के सतत परिश्रम और कष्ट अस्त्र है या नहीं इसकी जानकारी जय और पराजय की सूचना देने वाली पशु पक्षियों की बोली भार अतिभार, शल्य चिकित्सा अस्त्र प्रयोग युद्ध और शुभ शुभ निमित्त इन सारी बातों का ज्ञान रखना मेरे लिए आवश्यक है क्योंकि मैं इस रथ का एक कुटुंबी हूँ कर्ण इसीलिए मैं पुनः तुमसे इस दृष्टान्त का वर्णन करता हूँ वैश्य किल समुद्रांत प्रभूत धन धान्यवान्न यज्वादान पति स्वकर्मस्थोचि बहुपुत्र प्रियापत्यूतापक राज्यो धर्म प्रधान राष्ट्रे विशति निर्भयः कहते हैं समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान्य से संपन्न वैश्य रहता था वह यज्ञ यागादि करने वाला दानपति समाशील अपने वर्णानुकूल कर्म में तत्पर पवित्र बहुत पुत्र वाला संतान प्रेमी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था तस्य पुत्राणाम तस्बान नाम, कुमाराणाम यशस्वीनाम काम भवन उच्चिष्ट कृत भोजन उसके जो बहुत से अल्पवयस्के यशस्वी पुत्र थे उन सब की खा आने वाला एक कौआ भी वहां रहा करता था तस्में सदा प्रयक्ष वह सुत्र कुमार मांसौधनम दधी क्षेरम पायस मधुसर्पी वैसे के बालक उस कौवे को सदा मांस, भात दही दूध खीर मधु और घी आदि दिया करते थे सचोचिष्ट काको वैश्य पुत्र कुमारक सदशान पक्षिणो तृप्त से यद ही टिकिपे वैसे के बालकों द्वारा जूठन खिला खिलाकर पाला हुआ वह कौवा बड़े घमंड में भरकर अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी अपमान करने लगा अथहसा समुद्रान से कदाचिन अति पाचिन गरुण से गुल्या चक्रेष्ठ चेत एक दिन की बात है उस समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबे उड़ने उड़ान भरने वाले मान सरोवर निवासी राजहंस आए उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न कुमारका हंसान दृष्टवा काकमताब्रुव भो पतत्रिभ्यो विहंगम एते पातिन पश्चिहंगादाश्रिता स्वी शो कामान पति समय हंसों को देखकर कुमारों ने कौवे से इस प्रकार कहा भयंगम तुम्ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो देखो ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं तुम भी इन्हीं के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो तुमने अपनी इच्छा से ही अब तक वैसी उड़ान नहीं भरी प्रतार्यमाणस्त हर्विप बुद्धि तद्वच सत्य मिते वोर्ख्यादर्पाच मन मन्यते उन सारे अल्पबुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा तान सो भित्तपथ्य जिज्ञासु का येठ भागी उत्ष्ट दर्पित काको बहुना दूरपाचीना तम प्रवरम मेड़े हंसा दूरपाचीना तमा तमाहयदुर्बुद्धि पताप इस पक्षिणा फिर वह जूठन पर घमंड करने वाला कौवा इन हंसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है यह जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया और दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को उसने श्रेष्ठ समझा उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा चलो हम दोनों उड़ें तथापराहतन हंसा ये तत्रासन समागता भाष तो बहुकाकश बलिपतता भरा चक्रांगा बहुत काँग काँग करने वाले उस की बात सुनकर सोए हुए वे पक्षियों में श्रेष्ठ आकाशचारी बलवान चक्रांग हंस पड़े और कौवे से इस प्रकार बोले हंसा उचोह वंसाचरा मेमा पृथ्वी मान सौ पक्षिण च व्यव नृत्यम दूरपाते न पूजिता हंसों ने कहा काक हम मानसरोवर निवासी हंस हैं जो सदा इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं दूर तक उड़ने के कारण हम लोग सदा सभी पक्षियों में सम्मानित होते आए हैं कथम हंसम चक्रांगम काको पतने समा दुर्मते कथम पतिता ओ खोटी बुद्धि वाले काग तू होकर लंबे उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए कैसे ललकार रहा है काग बता तो सही तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा अत हम सब चोम उड़ कुछ पुनः पुनः हम कंथनों जाति हंस बात सुनकर चढ़कर बनाने वाले ख कौवे ने अपनी जातिगत क्षुद्रता के कारण बारम बार उसकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया काम च पाता नाम पतिता संशय सतयोजन में कम विचित्रम विविधम तथा कौ बोला हंस मैं एक सौ एक प्रकार की उड़ाने उड़ सकता हूँ इसमें संशय नहीं है उनमें से प्रत्येक उणान संयोजन की होती है और वे सभी विभिन्न प्रकार के एवं विचित्र हैं उड्डीनमीन चीनम दीनमे चीनमथ संता दीन परीनम च पराडीनम सुदीनकम अभिडीन महाडीनम निर्डीनमतिनक अवदीन प्रदीन चीनदीनकंडीनोडीन दीनमक सम्पात समय ग्रगत बाह्य निकुीनका उनमें से कुछ उड़ानों के नाम उस प्रकार है उड्डीन ऊचा उड़ना अवडीन नीचे उड़ना प्रदीन चारों ओर उड़ना दीन साधारण उड़ना निदीन धीरे धीरे उड़ना सरीन ललित गति से उड़ना तिरक दीन तिरछा उड़ना विडीन दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना परडीन सब और उड़ना पराडीन पीछे की ओर उड़ना सुडीन स्वयं की ओर उड़ना अभिडीन सामने की ओर उड़ना महाडीन बहुत वेग से उड़ना निर्डीन परों को हिलाए बिना ही उड़ना अतिदीन प्रचंडता से उड़ना संडीन ढीन ढिन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट कर नीचे की ओर उड़ना संड नोट दिन दिन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना दिन विदिन एक प्रकार की उड़ान में दूसरी उड़ान दिखाना संपात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना समुदेश कभी ऊपर की ओर और, और कभी नीचे की ओर उड़ना और व्यतिरिक्त तक किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना ये छब्बीस उड़ाने हैं इनमें से महादीन के सिवा अन्य सब उड़ानों के गत किसी लक्ष्य की ओर जाना आगत लक्ष्य तक पहुंचकर लौट आना और प्रतिगत पलटा खाना ये तीन भेद हैं इस प्रकार कुल छिहत्तर भेद हुए इसके सिवा बहुत से अर्थात पच्चीस निपात भी है ये सब मिलकर 101 उड़ाने होती हैं महादीन के सिवा जो अन्य 25 उड़ाने कही गई हैं उन सब का पृथक पृथक एक एक संपात पंख फड़फड़ाने की क्रिया भी है ये 25 संपात जोड़ने से 101 संख्या की पूर्ति होती है करता मिशता तथो द्रक्ष यथ मे बल तेजा मन तेनाह पतिश्याय बृदिश्व ये नहंसा प्रताम्यहम आज मैं तुम लोगों के देखते दे, देखते दे। जब इतने उड़ाने भरूँगा उस समय मेरा बल तुम देखोगे मैं इनमें से किसी भी उड़ान से आकाश में उड़ सकूंगा। हंसों तुम लोग यथोचित रूप से विचार करके बताओ कि मैं किस उड़ान से उड़ूँ थे वै ध्रुवमचित पतध्वम न मया पाते खलु खका पति खे निश्रही अत पक्षियों तुम सब लोग निश्चय करके आश्रय रहित आकाश में इन विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ने के लिए मेरे साथ चलो ना न एव मुक्तु काके को विहंगम वाच का राधे योधमे राधापुत्र कौमि के ऐसा कहने पर एक आकाशचारी हंस ने हंसकर उससे जो कुछ कहा वह मुझसे सुनो हंस उच सतमेक पाता ध्रुव एक तुयम पातम विदुसर्वे विहंगमाह तमहम पतिता का्यम जांचन पतत्वी ताम्राक्ष पाते न मे हंस बोला काक तो तो अवश्य एक, एक उड़ानों द्वारा उड़ सकता है परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं उसी से उड़ सकता हूं दूसरी किसी उड़ान का मुझे पता नहीं है लाल नेत्र वाले कौवें तो भी जिस उड़ान से उचित समझे उसी से उड़ अथ का प्रजा सूर्य त्रास सगता कथमेक पातेन हंस पातसुत जयन एकना भविष्य हंस से पति कालवासुक्रम तब वहाँ आए हुए सारे कौवे ज़ोर जोर से हंसने लगे और आपस में बोले भला यह हंस एक ही उड़ान से सौ प्रकार के उड़ानों को कैसे जीत सकता है यह कौवा बलवान और शीघ्रतापूर्वक उड़ने वाला है अतः सौ में से एक ही उड़ान द्वारा हंस के उड़ान को पराजित कर देगा प्रपेत तो स्पर्धया च ततस्तौ हंस वायसौ एक का चक्रांग का पात सतेन चेतिवान अथ चक्रां पेतिन अथ वायस हंस और कौवा दोनों दौड़ लगाकर उड़े चक्रांग हंस हंस एक ही गति से उड़ने वाला था और कौवा सौ उड़ानों से इधर से चक्रांग उड़ा और उधर से कौवाम वैसे स्वा पीसुह पातरा चक्षा चक्षाणत्मन क्रिया अथ का चित्राणि पतिताड़ि मुहुर् मुहु दृष्टवा प्रमुदता का विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था उस समय कवें के विचित्र उड़ानों को बारंबार देखकर दूसरे कवें बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोर से काव कांव करने लगे हंसाती स्म प्रद प्रिया चुत्पत्पत मुहुर्मुर्तमी चेत चुकाग्रेभ्य स्थलेभ्य न्यतंत कविधा तथा वे दो दो घड़ी पर बारंबार उड़ उड़कर कहते देखो कौमे की एक उड़ान वह उड़ान ऐसा कहकर वे हंसों का उपहास करते और उन्हें कटु वचन सुनाते थे साथ ही कौमे की विजय के लिए संसा करते और भांति भाति की बोली बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं से भूतल पर और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर उड़ते रहते थे हंसस्तो के हंसु मृद्रांतुम उपचक्रम का मुहूर्तम एवं आर्य हंस ने एक ही मृदुल गति से उन्होंने आरंभ किया था अतः दो घड़ी तक वह से हारता हुआ नि वचनम अब्रवन योसा उत्पतितो तो हंस सोसा भेव प्रहीये तब कौवों ने हंसों का अपमान करके इस प्रकार कहा वह जो हंस उड़ा था वह तो इस प्रकार कौवे से पिछड़ता जा रहा है अथह साप तत्पश्चिम दिशम उपरि उपरिवेगे न सागरम मकरालयम उड़ने वाले हंस ने कौों की आबाज सुनकर बड़े वेग से मकरालय समुद्र के ऊपर ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना आरंभ किया तथो भी प्राभि तथा दीप द्रुम पश्चम निपाता इधर कौवा थक गया था उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे अतः उसके मन में भय समा गया और वह घबराकर अचेत सा हो उठा निपते य्वश्रांतारणवे अवशह्य समुद्रोही बहुसत्वय महासत्व सतोद्भासी नभसोपि विशेष कौवा सोचने लगा मैं थक जाने पर इस जल राशि में कहाँ उतरूंगा बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र मेरे लिए असह्य है असंख्य महाप्राणियों से उद्भाषित होने वाला यह महासागर तो आकाश से भी बढ़कर है गांधी समुद्र से न विशेषमे सूतज दिगंबराम्भसाजना पाता तो कर्ण समुद्र में वाले मनुष्य भी उसकी गंभीरता के कारण दिशाओं द्वारा आवृत्र उसकी जलराशि की था नहीं जान पाते फिर वह कौवा कुछ दूर तक उड़ने मात्र से उस समुद्र के जल समूह का पार कैसे पा सकता था अतह सौ प्रतिक्रम मुहूर्त चेतच अवेक्ष का उधर हंस दो घड़ी तक उड़कर इधर उधर देखता हुआ कौम की प्रतीक्षा में आगे न जा सका चक्रांग अति क्रम्य चक्रां काम समुदयक्षत यदत्त के का चिंतन चक्रांग कौवे को लांग कर आगे बढ़ चुका था तो भी सोच कर उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि यह कौवा भी उड़कर मेरे पास आ जाए तथा काको भ्रशम शांत हंसम अभ्यागमत तम तथा मानम तो हंसो दृष्टवा ब्रभिदम उज्जयि सूर्य निमृजनतम स्मरण सत्पुर सव्रतम तदनंतर उस समय अत्यंत थका मादा कौवा हंस के समीप आया हंस ने देखा कवें की दशा बड़ी सोचनी हो रही है अब यह पानी में डूबने ही वाला है तब उसने सतपुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मन में लेकर इस प्रकार कहा व्याहरस्येदम बोला तू तो, तो बारंबार अपने बहुत सी उड़ानों का बखान कर रहा था परंतु उन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्ययुक्त उड़ान की बात तो पुना पुना को तूने नहीं बताई थी पतसी सांप्रतम जवनम स्पृशी पक्षाभ्याम तुंडे च पुनः पुनः कौमें बता तो सही तो इस समय जिस उड़ान से उड़ रहा है उसका क्या नाम है इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोच के द्वारा जल का बार बार स्पर्श करने लगा है प्रभ्रो ही कत में ते वरतवायस तमे सवाम प्रतिपाल हे वायस बता बता इस समय तू कौन सा उड़ान में स्थित है कौवे आ शीघ्र आ मैं अभी तेरी रक्षा करता हूँ हुआ सलुवाच सपक्षाभ्यासन्ना चल दृष्टो हंस नुष्टात्मंडित हंस तत ब्रवी अप्यभस पारमत साम पातग प्रमथ हंस कावीदी संल्य कहते हैं दुरात्मा कर्ण वह कौवा अत्यंत पीड़ित हो जब अपने दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा उस अवस्था में हंस ने उसे देखा वह उड़ान के भेग से थक कर शिथलांग हो गया था और जल का कहीं आर पार न देख कर नीचे गिरता जा रहा था उस समय उसने हंस थे इस प्रकार कहा वयम काका का कुहराम चराम काशिका हंस प्राणे प्रपद्ये ताम उदान तम न स्व भाई हंस हम तो कवे हैं व्यर्थ काँ काँव किया करते हैं हम उड़ना क्या जाने मैं अपने इन प्राणों के साथ तुम्हारी क्षण में आया हूँ तुम मुझे जल के किनारे तक पहुँचा दो सपक्षाभ्यांश सन्नाथ तुंडे न च का को दृढ़ परिश्रांत सहसा ऐसा कहकर अत्यंत थका मादा कौवा दोनों पाखों और चोंच से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी सागरां भतितम दृष्टवा पतितम देत प्रियमाड़म इदम काकम हंसो वाक्यम उ वा समुद्र के जल में गिरकर अत्यंत दीनचित्त हो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस कौवे से हंस ने इस प्रकार कहा शतमेक पाता पाताम्यहमन श्लाघत्म का नी तूने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं एक सौ एक उड़ाणों द्वारा उड़ सकता हूँ अब उन्हें याद कर समे कतम पातम पतन नभ्यधिको मथम एवं परिश्रांत पतिषी महान्ड एम सौ उड़ानों से उड़ने वाला तू तो मुझसे बहुत बड़ा चढ़ा है फिर इस प्रकार थक कर महासागर में कैसे गिर पड़ा प्रत्युवाच ततः काकम इदच उपरिष्टम तदा हंस अभिवेक्षा प्रसादय तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए कौवे ने जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए कहा काक का उच्छिष्ट दर्पित हंस मने सुपर्णवत अवम्य बहुशा हम काक्षि कौवा बोला भाई हंस मैं जूठन खा खा कर घमंड में भर गया था और बहुत से कवों तथा दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुण के समान शक्तिशाली समझने लगा था प्राणस प्रपद्य ताम दीपान संप्रापय स्व यद हंस संदेश प्राप्त प्रभु न कंच दव मन हम हंस अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूँ तुम मुझे द्वीप के पास पहुँचा दो शक्तिशाली हंस यदि मैं कुशल पूर्वक अपने देश में पहुँच जाऊं तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा तुम इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो तम एवं वाजनम दीनम बिलपंतम अचेतन काक काकेस निमजन महाडवी कृपया दाय हंसस्थ जलक्श पदभ्याप्येगेन पृष्ठ यन य खंड इस प्रकार कहकर कौवा अचे सा होकर दीन भाव से विलाप करने और काव काव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था वह पानी से भीग गया था हंस ने कृपा पूर्वक उसे पंजों से उठाकर बड़े बेग से ऊपर को उछाला और धीरे से अपने पेट पर चढ़ा लिया आरोप्य पृष्ठम हंसस्तम काकम तुर्णम आज आजगा पुनर्दीप स्पर्ध्या अचेत हुए कौवें को पीठ पर बिठाकर हंस तुरंत ही फिर उसी द्वीप में आ पहुँचा जहां से होड़ लगाकर दोनों उड़े थे संस्थाप्य तम चा पुनः समास्वास्य चे चरम गथेतो मन इवासुग उस कौवे को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वासन दे मन के समान हंस पुनः अपने अभिष्ट देश को चला गया सका को हंस पराजित बलवीर मदम कर्ण त्यक्त शांति मुगत कर्ण इस प्रकार जूटन खाकर पुष्ट हुआ कौवा उस हंस से पराजित हो अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया उच्छेष्ट भोजन का यथा वैश्यकूल पुरा एवं तम उच्चे न संशय साम से सर्वान्मन्य से पूर्व काल में यह कौवा जैसे वह में सबकी जूठन खाकर पला था उसी प्रकार धीतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जूठन खिला खिलाकर पाला है इसमें संशय नहीं है कारण इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो द्रोणा द्रोणी कृपय गुप्तो भिस्मणा विराट नगर ए पार्थम एक सदा विराट नगर में भी द्रोणाचार्य अश्वस्था कृपाचार्य भीष्म तथा अन्य कौरवीर भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे फिर उस समय तुमने अकेले सामने आए हुए अर्जुन का वध क्यों नहीं कर डाला यत्र ये श्रीलांघे वहाँ तो गिरिधारी अर्जुन ने अलग अलग और सब लोगों से एक साथ लड़कर भी तुम लोगों को उसी प्रकार परास्त कर दिया था जैसे एक ही सिंह ने बहुत से सियारों को मार भगाया हो कर्ण उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ था निहतम दृष्ट्चीनाची अर्जुन के द्वारा समरांगण में अपने भाई को मारा गया देखकर कौरवीरों के समक्ष सबसे पहले तुम ही भागे थे तथा द्वितवने कुरुन समग्रानुसृज्य प्रथमं तम परा कर्ण इसी प्रकार जब द्वैतवन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था उस समय समस्त कौरवों को छोड़कर पहले तुमने ही पेट दिखाई थी हत्वा जित्वाच गंधर्वा चित्रसे मुखान कर्ण दुर्योधन पार्थ स्वभा कर्ण वहाँ कुंती कुमार अर्जुन ने ही रणभूमि चित्रसेन आदि गंधर्वों को मार पीट कर उन पर विजय पाई थी और स्त्रियों सहित दुर्योधन को उनकी कैद से छुड़ाया था पुनः प्रभाव पार्थ स पौराण के सदस्य कथित कर्ण रामेण सभा याम राजसदे कर्ण पुनः तुम्हारे गुरु परशुराम जी ने भी उस दिन राज्यसभा में अर्जुन और श्रीकृष्ण के पुरातन प्रभाव का वर्णन किया था सततम च तुम स्रवचनम द्रोण भी अवध्यौध कृष्ण सन्निध महे क्षिता तुमने समस्त भूपालों के समेत द्रोणाचार्य और भीष्म की कही हुई बातें सदा सुनी है वे दोनों श्रीकृष्ण और अर्जुन को अवध्य बताए करते हैं कि किय प्रवक्ष न धन ततो तत्वतिरिक्त सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ब्राह्मणों यहां मैं कहाँ तक घिन गिन कर बताऊँ कि किन किन गुणों के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं जैसे ब्राह्मण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है उसी प्रकार अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ है इदान में वह दृष्टासी प्रधान चंदने पुत्रम च वसुदेवस्या कुंती पुत्र च पांडव तुम इसी समय प्रधान रथ पर बैठे हुए वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण तथा कुंती कुमार पुत्र अर्जुन को देखोगे यथाश चक्रांगम वा यशो बुद्धिमान तथा श्रय स्वयं पाण्डव च धनंजय जैसे कौवा उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग की शरण में गया था उसी प्रकार तुम भी विष्णुनंदन श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन की शरण लो यदा तुम युधिविक्रांत तो वासुदेव धनंजय हो दृष्टा से, तदा से। जब तुम में पर्रम श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखोगे तब ऐसी बातें नहीं बोल सक, सकोगे यदा सरसते पार्थो दर्पम तदिष्यति तदा तुमंतर दृष्टा आत्मश्चाजुन जब अर्जुन अपने सैकड़ों बाणों द्वारा तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगे तब तुम स्वयं ही देख लोगे कि तुम में और अर्जुन में कितना अंतर है देवा तव देवासुरख्या मोक्षार्थ जैसे जुगनू आकाश प्रकाश मान सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे उसी प्रकार तुम देवताओं असुरों और मनुष्यों में भी विख्यात उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का मूर्खतावश अपमान न करो सूर्या चंद्रमा सौ यदव तद्वत् अर्जुन के स्व प्रकाश सेनाभिविख्यात हो तम तो खद्यो तवनसो जैसे सूर्य और चंद्रमा है वैसे श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वे दोनों अपने तेज से सर्वत्र विख्यात हैं परंतु तुम तो मनुष्यों में जुगणनों के ही समान हो एवं विद्वान मागमस्थ सोतपत्राच्युताजुन हो नृसि तो महात्मा जो समिक सूत पुत्र तुम महात्मा पुरुष सिंह श्री और अर्जुन को ऐसा जानकर उनका अपमान न करो बढ़ बढ़कर बातें बनाना बंद करके चुपचाप बैठे रहो इसी महाभारत कर्ण परमढ़ि कर्ण शल्य संवाद हंस काकी उपाख्यान एक चुशोध्याय इस प्रकार से भा, महाभारत कर्ण परम में कर्ण सल्ल्य संवाद के अंतर्गत अंश उपाख्यान विषयक इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ